स्व से स्व का जन्म नहीं हो सकता नहीं घटा देव घटो जाए कहीं देखने को नहीं मिलता है इसी बात को समझाया अब अगले पक्ष में जाए कर स्वयं अपरिष्पन्न स्वस्व स्वरूपात स्वयं जाय देता घटा तस्मादात व घटना अपने स्वयं उसी घट से ही उत्पन्न होता और देखने को मिलता है नाप परत और परत माना जाए वो भी नहीं हो सकता क्यों अन्य समाध अन्यता मतलब क्या अन्य से अन्य की उत्पत्ति ये कहना पड़ेगा यथा घटा पट पठा पठांत रहूंगा घट से पट की उत्पत्ति के एक पट से दूसरे पट की उत्पत्ति एक घट से दूसरे घट की उत्पत्ति ऐसा तो देखने को नहीं मिलता पटोत्पत्ति की प्रसिद्ध है की की यह दोष आप नहीं दे सकते क्यों उसके लिए तो पूर्वी कह सकते हमगिरी वाला पंक्ति उत्पाद तत्व योग्य विशेषतम अन्यत्व परत्व नहीं साधारण परत्व ना लो कोई भी अन्य अन्य से आप निर्थ लेना चाह रहे हैं अन्य सैन्य का मतलब ये नहीं है कि किसी भी किसी उत्पन्न करने उसमें होना चाहिए। और योग्यत्रूपा विशेषणों से विशिष्ट जो पर है उसी से कार्य उत्पन्न होता है ऐसा करना चाहिए, इतना चाहिए।, इतना चाहिए। उत्पत्ति मंत्रण योग्यत्म कि जब तक तो उत्पन्न नहीं होता है तब तक उसमें उसकी योग्यता है मालूम भी कैसे होगा? किसी भी चीज से कोई भी चीज उत्पन्न होता हो उसे योग्यता पहले से निर्णय नहीं कर सकते क्या तो परंपरा से स्वीकार कर लेना पड़ेगा नहीं तो मिट्टी से घड़ा बनता है आजकल तो ये भी कह नहीं सकते आप प्लास्टिक के घड़े स्टील के घड़े लोहे का गढ़े सोने का घड़ा चांदी का घड़ा पहले जमाने में होता था स्वर्ण कलश कलश वगैरह इसलिए किस से क्या उत्पन्न हो सकता है कई बार आज कुछ उत्पन्न करने के लिए शुरू करता दो होता कुछ और अंत में बनाना कुछ सोचो बंद कुछ और गया है ये नहीं हलवा बनाने गया और लस्सी बन गया पतला पतला हो गया हा? हो जाता है करना क्या चाहते थे बंद कुछ और जाता है तो इसीलिए कहते हैं कि योग्यत्व का निर्णय तो पहले से हो नहीं सकता कार्य के आधार पर ही कारण का अनुमान होता है कारण को देखकर कार्य का निश्चय नहीं हो सकता जैसे कुलाल के मिट्टी का ढेर लगा है बना उसने तय करके रख दिया उसमें चिकना मिट्टी मिलाकर के करके कुशल करके लेकिन आप निर्णय थोड़ी ले सकते उस मिट्टी से क्या बनेगा उस तो घड़े तो की, तो की है तो कुंभार की मर्जी है की भी क्या मर्जी कई बार तो तुम कुछ सोचता कुछ और बन जाता है उसका दिमाग घूम जाते बनाते बनाते कुछ और बना मकान नक्शे कुछ बना देते हैं बनते बनते मकान ही अलग हो जाता है नक्शे के अनुसार कितने बनाते बहुत फर्क हो जाता है इसलिए कहते हैं ये कारण को देखकर कार्य के अनु नहीं हो सकता है तो कार्य के कारण का अनुमान किया जाता है कार्य उत्पत्ति के पश्चात इसलिए यह आपका जवाब ठीक बनता नहीं है तो फिर उपाय तो लो सुता था हो जो पर हो गया तथा जो विरोध नहीं है दो चीज़ न घट और पट दो चीज है स्व से घट ले लो उससे भिन्न अन्य पर्व बने से पट ले लो घट पटो इन दो से न घट पैदा होता है इन दोनों मिलकर के न पट तो पैदा कर हैं उसी विरोध को स्पष्ट कर दिया नई घटपटाभ्याटपट वन दृहते असलिए उत्पन्न होता वह कार्य स्व होगा अन्य से हो गया या स्वरण्युभस होगा यह सिद्धांत भंग हो गया ये नहीं हो सकता यथा न यहाँ घटपटाभ्याटपटो वाएते नो मृद पिता पुत्र पूर्व पक्षी ने कहा लेकिन दुनिया व्यवहार में ही देखने को मिलता है भाई ये जो घट है मिट्टी से उत्पन्न होता देखने को मिलता है और बेटा जब पैदा होता है पिता से पैदा होता देखने को मिलता है कथ ये भी एक लौकिकी व्यवस्था मूढ़ों की है अज्ञान ने ये व्यवस्था बना लिया सृष्टि दृष्टिवाद में अमुक से अमुक होता है अमुक से अमुक होता है में ये है जायते अस्थि प्रत्यय शब्दा मूढ़ों की खोपड़ी में चल रहा है बात अस्ति अस्थ घटो जायते पिता अस्वा पुषो अस्त पुत्र अस्थाते सारा च व्यवहार है यह प्रत्यम ने यह ज्ञान और इस ज्ञान के अनुकूल जो शब्द ये शब्दों की अपनी बुद्धि की कल्पना कि तो शब्द की थे। कि में तो उत्तम क्योंकि इन्हीं शब्द प्रत्यय जो अविवेकियों की तरफ प्रयोग किया जा रहा है अस्थि जायती इत्यादि उन्हीं के बारे में विवेक की लोग परीक्षा करके चिंतन करना और निर्णय करना चाह रहे हैं यह सत्यम में बदौ क्या ये जो बोल रहे हैं अस्थि जाए तो वो सत्य है, रिशा, क्या है वो? परीक्षमाने शब्द, शब्द मात्र और जितनी अच्छी तरह से हमने परीक्षा करके देख लिया तो परीक्षमाने सती या क्या निर्णय हुआ शब्द प्रत्यवशय वस्तु शब्द और ज्ञान अनुसरण करने वाला वह वस्तु है घटपुत्र आदि वह शब्द मात्री था वास्तव में वस्तु नहीं कैसे आपको ज्ञान हुआ ना विकार नाम छाद से ये बार आया ना विकारो नाम, दे ये जो नाम दे है अधि वो केवल वाणी का विलास मात्र ही है इन विकारों का नाम नहीं है जनजनक जन्ण भाव से प्रत्यक्षता परतु तो अन्य विद्यमान रहते हुए जनजनक जन्ण भाव भी प्रत्यक्षता सिद्ध है इसलिए आप उसे खंडन नहीं कर सकते है जब पूर्व पक्ष ने कहा कि अवेक नाम कि अवे नाम तो विचार कर रहे हैं प्रत्यक्ष के अनुसार शब्द प्रयोग और उसके अनुभव ज्ञान ये अविवेकियों का दृष्टिकोण से विवेकियों का दृष्टिकोण में है अविवेकियों दृष्टिकोण से करते हो तो हमें कोई आपत्ति नहीं स्वीकार है सत्यम मिश्रार विवेकी के दृष्टिकोण से परीक्षा करने पर पता चलता है उम्मीद क्या विचार करके देखे ये शब्द और प्रत्यय के अलावा वास्तव में बाई कोई वस्तु अपने बुद्धि का ही खेल चल रहा है आपने वह शब्द स्वीकार किया और उसके अनुसार ज्ञान स्वीकार कर लिया तो आपके लिए है नहीं तो नहीं है, भी भी है वहां दिख रहा है सर फिर आपके लिए वो कह रहे हैं अरे सांप है मत जाओ आगे मत बढ़ो चिल्लाता है बचो फिन आप हंसते हुए आगे जाते हैं और उसको उठा भी लेते हैं देख है, नाम तो उसने प्रयोग किया सर्प है सर्पो अस्थि और सो भी हुआ उसका इन मूड के दृष्टि में वह सर्प अस्थि भी है और जायती भी है सब कुछ है इन विवेकी के लिए न सर्प, तद्वत सारा जगत विषय में अज्ञानी उनकी ने सारा जगत घटबड़ा दी अज्ञानी दृष्टिकोण में जगत उत्पन्न नहीं हुआ ब्रह्म पच जन्म शब्द, शब्द, शब्द भी जब तक रह रहा है, तब तक भी में ओ, है नहीं। शब्द शब्द ही प्रत्यो असत्य वस्तु का ही आलम्बन करके अज्ञानी पुरुष शब्द प्रयोग कर रहा है और ज्ञान कर ले रहा है सच्चेत न जाय सतपात मृत पित्रादिवत तब सच्चेत न जायते अब आएगा चौथा पाठ है सत्य असत सत्य सब कहते हो घर तो न जायते यदि पहले से है वो जमाने है मृत क्या होना घट पहले से यदि है फिर घटो जाएते व्यवहार कैसे होगा घटो अस्थि घटा सत्य सच निका है ना पाया पहले से है उसको उससे बेटा पैदा हुआ जब कर जैसा पिता पहले से है उत्पन्न नहीं होता जैसा मिट्टी पहले से है उत्पन्न नहीं होता इसी प्रकार घट घटपुत्र आदि भी पहले से सत्य है फिर तो वो भी उत्पन्न नहीं होंगे पहले हो तो हो से तो हो असत्य कहोगे तो उत्पन्न नहीं होगा यदि असत्य दूसरा पक्ष यदि असत्यू तथा चाहे फिर उत्पन्न नहीं होगा वो क्यों असत्यदिवत शिव आदिवत कि वो असत्य ना शिविशणादि के समान तो उत्पन्न कैसे हो जाएगा वो सत्य हो तो पैदा नहीं होगा असत्य तो पैदा नहीं होगा तो विद्यमान तो पैदा नहीं हो रहा है असत्य मतलब वहां अविद्यमान पैदा नहीं होगा विद्यमान का भी उत्पत्ति नहीं होगी अविद्यमान का भी उत्पत्ति नहीं हो, नहीं हो सकती है तथा न जाए थे फिर उत्पन्न नहीं होगा क्यों विरुद्ध से एक परस्पर विध स्वभाव वाला जो है एक वस्तु के अंदर कभी हो नहीं सकता यहां दोन बड्डिपण होना चाहिए ये जो दो छपा है ना आगे छप दिया अतोक के सामने दो छपा है मूल में अतने के सामने है ना उसको काट के के सामने कर देना नीचे टिप्पणी इत्यादि है इसलिए और, और एकात्मक समवाद दो विरुद्ध धर्म एक वस्तु में एक कालावत छे देना हो नहीं सकता है अतो न किंचित सिद्धम इसलिए यह जो हमारा सिद्धांत बोलते हुए आए थे कि वास्तव वा अतएव कुछ भी पैदा ही नहीं हुआ है तो छह विकल्पों का निराश जो हो गया उस फलित का निष्कर्ष हो गया अतः ने किंचित वस्तु थे इति सिद्धां मते हौद्धंग सिद्धांत जायतर जायते इति इति जायते नंबर चार नंबर टिप्पणी मते भूतिरेशा क्रिया चोच्यते क्रियाक चोच्यते जो विद्यमानता है जिनकी उनकी क्रिया है उन वही कारक है वही सब कुछ है कह दिया भूतिर ये श्याम क्रिया सही व कारकम वही क्रिया है वही कारक है जिनका आप है कार्य जिनकी भूति जिनकी उत्पत्ति कार्य हो आप वही क्रिया है वही कारक है ये शाम पदार्थन भूतिर उसको स्पष्ट किया इसके कारक है इतनी भूतिशां क्रिया सेव कारकम से माध्यमिक का। उसी व्याख्या चिन्ह पदार्थों का भूति मन जन्म कार्य सैव तेषा क्रिया फलंचा। वही उसका जो जन्म है वह जन्म ही क्रिया है जन्म ही कारक है जन्म ही फल है वही उसका अंत भी है नाश भी है तो क्षणिक है ना यही क्षण सब कुछ होना अलग अलग तो है नी अलग कोई कारक में क्या जो पदार्थ जन्म कहा जाता है वह जन्म ही उस उत्... उसके उत्पत्ति क्रिया है वही उसका कारक है, वही उसका फल भी है वही उसका नाश भी है। अलग कुछ भी नहीं ये बहुत दंग सिद्धांत है उसके आधार पर ही ग्रियाकार फलान पक्ष है जन्मपत्ति दोष मुक्त क्योंकि अभी तक जो चर्चा हुई थी वह उन लोगों के दृष्टिकोण से नहीं है दृष्टिकोण से जो लोग क्रिया कारक फल को भेद मानते हैं और अब उनको उठा रहे हैं जो क्रिया कारक फल भेद को मानते नहीं उनके दृष्टिकोण से वास्तव की स्थिति नहीं हो सकती ये शाम पुनर्जनिव जायी थी जन्याकार विज्ञान जनी मने जन्यकार विज्ञान वो कार विज्ञान वही क्रिया है वही कारक वही फल है वही वही क्रिया कारक फल इंसान एक तो स्वीकार तो करते हैं और क्षण भी मानते उस वस्तु का दूरदेव न्याया पीता उनको दूर से जो है ना न्याय से हटे हुए हैं समझ लेना चाहिए बाह्य कथन है ऐसा कभी कोई वस्तु संसार वही है क्रिया भी वही है फल भी वही है नाश भी वही है सब कुछ भी क्षण में सब कुछ हो गया ऐसा तो कहीं भी देखने को नहीं मिलता इसे युक्ति बाह्य इनका सिद्धांत है इदम इतम अवधारण क्षणांतर ना क्यों ऐसे कह रहे हो क्योंकि यह ऐसा है ऐसा किस क्षण में निर्णय हुआ उसको तो अगले क्षण में मानना पड़ेगा ना क्योंकि जो भी सकल वस्तु अपने जीविक क्षणिक है, के जीव भी वैसा ही है, जीव है। ये निर्णय कौन ले रहा है वो वस्तु क्षणिक है निर्णय कौन लिया उससे फिर मानना पड़ेगा निर्णय लेने वाला और जो निर्णय ले रहा है उसको मानना पड़ेगा वो जिस क्षण में है उससे पहले भी वो था जब वो क्षणिक वस्तु थी वो तब भी वो है उसके बाद भी वो है मैं कम से कम तीन क्षण माननी पड़ेगी फिर सर्व क्षण तो हो जाएगा कि निर्णय लेने वाले को मानना तो मानना पड़ेगा ना कम से कम जो ये निर्णय ले रहा है ना वो पहले नहीं था एक क्षण में सब कुछ पैदा हो गया पैदा भी हुआ स्थिति भी थी लय भी हुआ वही कारक था वही क्रिया थी वही सब कुछ उपर, सब कुछ हो गया ऐसा मैं देख रहा हूं ऐसे देखने वाला समझने वाला निर्णय लेके कहने वाला सर्वम कहने वाला वो अपने अक्षण मानना पड़ेगा ना या अधिक क्षण टिकने वाला मानना पड़ेगा यदि वो भी स्वरम कोटि खुद को ले लेता है तो निर्णय कौन लिया किसने देखा इसलिए कहते असंभव है कि सिद्धांत इधम अवधारणा क्षणांतर अनावस्थान यह ऐसा है इस प्रकार निश्चय लेने के लिए कोई क्षणांतर अवस्थिति नहीं रहा अनुभूत अनुपत इसलिए जो क्षणांतर स्थिति नहीं रही उसकी अनुभूति नहीं हुई जब अनुभूति रही हुई उसकी स्मृति भी नहीं हो सकती है तो कहेगा कौन सर्व क्षणिक हो अनगिदमा वस्तु परामृष्टम इतम क्षणिक घट क्षणिक ऐसा एवं अवधारण अवचिन् क्षण या जिस क्षण तुम निश्चित किया वस्तुवच्छिदाते उसको वस्तु का से पड़ेगी। वस्तु आपके मत में अनुभव कौन करेगा कैसे होगा कोई नहीं सकता नस्मिन अनुभूति और उत्पाद है ऐसा अनुभूत वस्तु अनुभूत वस्तु के विषय में स्मृति भी नहीं हो सकती है तथा वस्तु प्रत्यद्व सिद्ध हो व्यवहार सिद्धि ही इसलिए वस्तु का प्रत्यद्व सिद्धि नहीं होगी तो व्यवहार विसिद्ध नहीं हो सकता अनुभूति और स्मृति ये दो जरूरी व्यवहार के लिए अनुभूति और विस्मृति हो जाए तो व्यवहार नहीं होगा ना अनुभूति है लेकिन बाद में उसकी स्थिति नहीं स्मृति नहीं इसीलिए विस्मृति हो जाए तो उसका व्यवहार कैसे करेंगे आप जैसे आपने कोई चीज पढ़ा और स्मृति हो गई बाद में पूछते हैं तो व्यवहार कर पाएंगे आप आप नहीं व्यवहार कर सकते हो है ना कि अनुभूति दो प्रत्यय होना जरूरी है दो होने पर ही आप किसी वस्तु का व्यवहार कर सकते नहीं तो व्यवहार कर नहीं सकते अतएव बौद्ध सिद्धांत क्षणिक सिद्धांत तो व्यवहार के योग्य ही नहीं रह गया वस्तु वस्तु जन्म रहती है माह वस्तु का वास्तव में जन्म ही नहीं हुआ है इसमें एक और हेतु देने के लिए अगले कार्य का करते हैं हेतु जायते अनादे फल स्वभावत आदर नेतुर् जायते अनादे फल स्वभावत अनादि फल से हेतु उत्पन्न नहीं होता शरीर से अदृष्ट उत्पन्न नहीं होता और इसी प्रकार अनादिदृष्ट से शरीर उत्पन्न नहीं होता है फलन चापी स्वभाव स्वभाव इसमें मुख्य रूप में अब स्वभाव खंडन कर रहे हैं वगैरह स्वभाव से पैदा होता है काल से पृथ्वी पड़ी उसे सब चीज पैदा हो रहा है उसको खंडन करने के लिए चारवाक आदि का स्वभाववाद एक तरह से मुख्य रूप से खंडन शुरू करते हैं अनादियों से अनादि किसी से भी वस्तु से अदृष्टा भी उत्पन्न नहीं हो सकता फल भी उत्पन्न नहीं हो सकता है यह सिद्धांत क्यों क्योंकि जिस वस्तु का कारण नहीं होता यस्य आदर न आदि माने आदि कारण जिस वस्तु का कारण नहीं होता उसका तस्य आदर न है जो दूसरा आदि जन्म उसका जन्म भी नहीं होता है जिस वस्तु का कोई कारण नहीं उस वस्तु का जन्म भी नहीं होता खज के समान किंच हेतु फले और अनादित्व अभिगछता तो या भला हेतु फले और अजन्म ही दूसरी बात यह है हेतु फल और अनादित्व अभिगछता हेतु और फल के अनादित्व स्वीकार करता हूं आपके द्वारा बलाद हेतु तो फले और अजन्म ही बल पुरक जो है हेतु तो और फल का अजन्म ही स्वीकार कर लिया गया मानो हेतु हेतु तो हे तो फल मन शरीर इनकी अनाजित्व को स्वीकार करते हुए आपके द्वारा यह बल पुरक स्वीकार कर लिया गया है वृक्ष मान लिया गया है कि हेतु तो और फल अदृष्ट और शरीर वास्तव उत्पन्न नहीं हुआ है कथन आदि फला जाए आदि रहित फल से उत्पन्न ने कारण रहित है शरीर शरीर ऐसा होगा जिसका मां नहीं ऐसा जो वंधिया पुत्र उससे बेटा पैदा होगा अब करे शरीर बिना कारण का पैदा हो गया और उस शरीर से आगे दृष्ट पैदा हो रहा है धर्म पुण्य पैदा हो रहा है कारण रहित शरीर का मतलब क्या वंद्रत उससे आगे कार्य पैदा होना ऐसे वैसे हो सकता है अनाधे तो का मतलब आदि रहितात फला जाए थे नहीं अनुत्पन्नाद अजाद अनाधे फलाद जो उत्पन्न नहीं हुआ है कारण रहित है का मतलब क्या वास्तव वो उत्पन्न ही हुआ जो उत्पन्न नहीं होगा आज से कैसे उत्पत्ति होगी आज शरीर से इसे अनुपन्नात है, जो अनुत्पन्न है इसलिए उसको आज कहना पड़ेगा जो अज होने से उसके कारण नहीं है इसे अनादि शब्द का तात्पर्य है वास्तव में आदि नहीं है मैंने कारण नहीं कारण नहीं है का मतलब उत्पन्न नहीं उत्पन्न नहीं मतलब उत्पन है मतलब अज है अनादि और अज्ञा तो पर हो जाए ऐसे शरीर से हेतोर हेतु नया उससे अदृष्ट की उत्पत्ति आपके द्वारा विकतन करना संभव नहीं है इसी प्रकार फलंच आदि अनादिर हेतुर अजात स्वभावत निर्निमित जाए न नम्यते इसी प्रकार से आदि रहित मैंने अनादि हेतु से मैंने कारण रहित है, अनादि है जो अदृष्ट वह स्वभाव सी वह निर्मितम जायती निकमती अनिर्मित है स्वभाव बिना मतलब निमित्त का उत्पन्न होता है निकमते या आपके दर में स्वीकार नहीं किया जा सकता है तस्मात अनायुक्तम अतिगतता इसलिए अनादित्व को स्वीकार करता हुआ अनादित्व को स्वीकार करता हुआ तो हेतु फल और जन्म हेतु और फल का में ही स्वीकार कर लिया गया है कारण तसी आधी पुरोगता जात्र जिस वस्तु का नहीं माना गया इस दुनिया में उस वस्तु का जन्म ही पूर्वक्ता जाति आदि का दो आधी शब्द है एक आदिशब्दार कारण है उत्तरार्ध में कारिका का उत्तरार्ध दो आदिशब्दार कारण है पहला दूसरे वाले आदिशत जन्म, हैं। इसे जन्म ना तो अभिमत है पूर्वोकता तो जाति जन्म न उत्पद्यते। उत्पाद यदि कारण आदरभ क्योंकि कारणवान वस्तु का ही जन्म स्वीकार आदिशद जन्म जन्म स्वीकार किया जाता है न अकार अकारणवान वस्तु का जन्म कभी स्वीकार नहीं किया जा सकता कहने का मतलब स्वभाववाद को हम स्वीकार या कोई भी स्वीकार नहीं कर सकता है उक्त से वर्थ से दृढ़ करना चिकित पुनर्पति उत पदार्थ का दृढ़ करने की इच्छा से और आक्षेप पूरा कर रहे हैं पूर्व पक्ष यह पहला कार्य कामिकेगा ये भी करोति पांच तो क्या है वास्तव में श त्यागा जन्म ही नहीं हुआ इसी पदार्थ को दृढ़ करने की इच्छा से दृढ़ीकरण चिकीर्षया पुनराक्षपति पुनः आक्षेप पूरक समाधान कर रहे हैं अब तक जो लिया वह क्रिया कारक फल के नानात्व तो वाले पक्ष को पहले खंडन किया फिर क्रिया कारक फल एकत्र पक्ष तो विज्ञान वाद खंडन किया फिर स्वभाव खंडन कर दिया और अब बाह्यार्थवाचे दिया जाएगा वस्तु वस्तु वस्त जन्म अयोगा अजम विज्ञान मात्र तत्व वास्तव में वस्तु का जन्म हो ही नहीं सकता है अतएव अजय विज्ञान मात्र स्वरूप यही वास्तविक तत्व गया है अब को करके भी उसका खंडन द्वारा भी एक कर बुद्ध से चतर शिष्य सौत्रिक वैभाषिक योग्यमिकाख्या तथा प्रत्यक्ष अनुमान वेद्यत क्रमश आद्योग पहले वाला सौत्रिक वो कहता है प्रत्यक्ष से ही बाह्य बाह्यारानेंगे घट पटाजी विद्यमान है प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्धे बोलता है और दूसरा बहिभाषिक कहता है नहीं नहीं अनुमान से मानना पड़ता ज्ञान उत्पन्न हो गया ना घट विषय ज्ञान उत्पन्न हो गया इसलिए बाहर में घट है ऐसे अनुमान से ज्ञान सिद्ध करेंगे वास्तव में घट बाहर नहीं है ज्ञान हुआ इसलिए मान लिया जाता अंदर बाहर है करके हनुमान से मानता घटाजी बाह्यार्तम अभी गच्छता अंत्योच अंत क्षणिक विज्ञान शून्य दूसरा कहता है नहीं नहीं और केवल आपके अंदर कल्पना मात्र है बहार कुछ नहीं है वो क्षणिक है अंदर अपने अंदर कल्पना है क्षणिक विज्ञान मात्र ही है ऐसा मानता है और अंत वाला माध्यमिक वो कहता है बाहर कुछ है ही नहीं शून्य दिया तो सौत्रांतिक बाह्यार्थ है और प्रत्यक्ष है वैभाषिक बाह्यार्थ है किंतु अनुमय है प्रत्यक्ष नहीं है और योगाचार वो बाह्यार्थ है ही नहीं आंतर और लक्षण विज्ञान रूपा है और अंत में आते हैं माध्यमिक उधर बिल्कुल कुछ भी नहीं है सर्व शून्यम शून्यवादी उनमें से आदि दोनों तो को ले रहे हैं बाह्यार्थवादी सौतांतिक जो प्रत्यक्ष में घटपड़ादी को मानते हैं प्रज्ञप्ते निमित अन्य संक्लेशोपलबाता मतापते है शास्त्र शासन शास्त्रादि प्रतीति है वह समित स विषय बिना निमित्त का हो नहीं सकता है बिना निमित्त का हो नहीं सकता है वो हा कोई ना कोई निमित्त जरूर होगा तो विषय होगा विषय के बिना ज्ञान नहीं होता अन्यशक हो शर्शादि स्पर्शादि वाल की प्रज्ञप्ति को सनिमित करता सबाही विषय से युक्त मानना ही चाहिए नहीं तो निर्विषय मानने पर तो दोनों बाद द्वैनाश शब्दारी प्रतीति की विचित्रता रूप द्वैत का अभाव हो जाएगा माने द्वैत का नाश हो जाएगा हो जाएगा। अतः ज्ञान वैचित्र के संपादन जो ज्ञान विचित्रता है कभी घट ज्ञान हो रहा है पट ज्ञान हो रहा है भटक ज्ञान हो रहा है यह ज्ञान वो ज्ञान अलग, अलग अलग अलग हो रहा है ज्ञान इस ज्ञान वैचित्रता के संपादन से ज्ञापन होता है षय को मानना ही चाहिए संके अतिरिक्त आदि निमित्तक से उत्पन्न क्लेश की उपलब्धि से भी मानना पड़ता है कि अपने से भिन्न अग्नि है यदि अपने से भिन्न अग्नि ना होता उस अग्नि से जलाने पर स्वयं के दाह का पद कैसे हुआ क्लेश कैसे उत्पन्न हो रहा है क्लेश की अनुभूति से ज्ञापन होता है कि स्व से भिन्न अग्नि जरूर है इतना ही नहीं परतंत्र के शास्त्र प्रतिपादित द्वैत सत्ता भी मान ली जाती है अद्वैत तो ही चाहिए। भिन्न जगत को मानना ही चाहिए उत्पन्न है वो जगत है वो पूर्व पक्ष कारिका से स्थापित किया सिद्धांत आगे देख शब्दा प्रतीति का क्या है तस्या प्रज्ञ प्रज्ञा शब्द निषय मन सब वह मतलब क्या निमित्त नि कारण क्या कारण होगा ज्ञान का विषय कार। इसलिए सनिमित्त का अर्थ हो गया जो भी ज्ञान हो रहा है शब्द विषय ज्ञान वह शब्द विषय को लेकर के ही हमारे अंदर ज्ञान हो रहा है अतएव उस ज्ञान को अनुभूति जो हो रही है उसके आधार पर हमें मानना पड़ेगा ज्ञान से भिन्न शब्द विषय ज्ञान से बाहर ऐसा स्वात्व विषयता इत्येद प्रतिजानी महे स्वात्मा से भिन्न विषयता हम लोग अवश्य ही प्रतिज्ञा करते हैं स्वात्मा से व्यतिरिक्त विषयता बात को हम प्रतिज्ञा निमहे हम प्रतिज्ञा कर स्वीकार करते हैं नहीं निर्विषय है प्रज्ञप्ति शब्दादि प्रती शब्दादि जो हो रही है वह निर्विषय कभी प्रती न्या नहीं हो सकता तनिमित क्योंकि वह प्रज्ञप्ति वह प्रती है इसमें कोई सविषीणी है सविश्यक्ति अनुभूय सविशे अनुभाव का अभाव का विषय हो रहा है यदि आप नहीं मानते हो अन्यथा शब्द स्पर्श अन्य निर्विश्वे लोहित आदि अभावः प्रसजे यदि यह बात नहीं मानोगे कहोगे जो प्रज्ञप्तिया है जो वृत्तियां हो रही है वृत्ति विज्ञान है वह निर्विशक कहोगे शब्द स्पर्श नील पीत लोहित आदि जो प्रत्यगत तो वैचित्रता है यह है द्वैत का नाश हो जाएगा नाश हो ना अभाव हो जाएगा तो या अभाव की प्रसति हो जाएगी न तो, प्रत्यय वैचित्रिया द्वैस्य अभाव प्रत्यक्षता और प्रत्यय वैचित्र रूपा द्वैत के अभाव आप नहीं सकते क्योंकि सभी के प्रत्यक्ष अनुसिध सभी द्वैत को आप कैसे अभाव का दोगे प्रत्य वैचित्र से द्वैत दर्शना, इसलिए प्रत्येक रूप द्वैत का सभी को दर्शन होता है अनुभव में आता है इसे द्वैत को मानना ही पड़ेगा विषयों को स्व आत्मा से भिन्न द्वैत जगत को उत्पन्न करके मानना पड़ेगा तीसरी बात परेशान तंत्र परतंत्र अन्य शास्त्र दूसरों का जो तंत्र दूसरों का जो शास्त्र न्याय शांत वैशे एक अद्वैत वेदांती छोड़कर बाकी सब जगत को उत्पन्न मानते ना अद्वैत वेदांती जो उसमें भी आजातवादी वेदांती असली वेदांती नहीं तो सृष्टि दृष्टिवादे वेदांती भी जगत को मानता है दृश्य सृष्टिवाद वाले वेदांती भी जगत को मानता है अजातवादी वेदांती जो असली है मुख्य सिद्धांत है वो मानते सात एक को छोड़कर बाकी जितने भी शास्त्रकार लोग है अन्य शास्त्र सर्वम तस्य परतंत्र परतंत्र आश्रय से बाहर ज्ञान व्यतिमता अभिप्रेता शास्त्रकारों के द्वारा शास्त्रों के अंदर परतंत्र आश्रय से अदर्शनशास्त्र प्रतिपाद जो बाह्या ज्ञान से भिन्न बाह्या घटपटादी उनका हस्ता अभिप्रेता उनके उनकी जो स्वीकृति उन लोगों ने भी स्वीकार किया है इसलिए उनके सदृश हम भी उनके साथ जुड़ जाते हैं बौद्ध है। भी, हम भी को है। नहीं प्रत्यपते है प्रकाश मात्र स्वरूपीता वैचित्र मंत्रेण स्वभावे वैचित्रम संभवती वो बिल्कुल जप्ति विल्कुल वेदांति के समान देखो प्रज्ति कैसा है प्रकाश मात्र स्वरूप स्वरूप उसी प्रकार से दृष्टान क्या रहे स्टिक समान स्फटिकीला उपाध्याशरी बिना वैचित्र नगढ़ दृष्टान है उनका जैसा स्पटिक कैसा होता है आर पार कहीं नीला रंग आ गया उसमें पीला रंग आ गया उसमें लाल हो गया किस आधार पर उस फटिक से भिन्न कोई कैसे नहीं? ये की के अंदर ही हो गया आपने? अपने आप हो सकता तो स्फटिक से भिन्न पुष्प मानना पड़ेगा नील पुष्प रक्त पुष्प पीत पुष्प कुछ नहीं मानना पड़ेगा कपड़ा जिस पर रखा हुआ है इस वजह से रंग दिखता है न स्फटिक से भिन्न कोई पदार्थ माने बिना स्पटिक में जिस प्रकार से नींद नहीं हो सकता उसी प्रकार ज्ञान से भिन्न माने बिना ज्ञान घटाधि का व्यवहार मैंने घटादि विषय ज्ञान नहीं हो सकता क्योंकि तो ज्ञान अपने आप में कैसा है स्फटिक समान स्वच्छ तो है प्रकाश स्वरूप है प्रकाश मात्र स्वरूप नील पीतादी उपाधियों का आश्रय की बिना कह सकते हो स्फटिक नीलादि उपाधि आश्रय विना जिस पर स्फटिक के अंदर नीलादि उपाधि आश्रय के बिना वैचित्र स्वभाव हो गया यह आप नहीं कह सकते औपाधिक मानना पड़ेगा उपाधियों को मानना पड़ेगा से से उपाधि उपाधि को को माना तभी तभी में में दिया गया ज्ञान ज्ञान पड़ेंगे तभी में पड़ इसलिए बाह्यार्थ मानना ही चाहिए प्रत्येक चित्रता को, को स्वीकार करना चाहिए इसके आधार पर बाह्य उस आत्मा ज्ञान से भिन्न बाह्य पदार्थ अस्तित्व हो जाता है उपाधि रूपेण। इतंत्र आश्रय से बाह्यार्थ से ज्ञान व्यतिरिक्त से संकलेश दुखम क्योंकि इसलिए भी आपको मानना पड़ेगा दूसरे तंत्रों में भी स्वीकार किया गया जो बाह्य पदार्थ है उसको ज्ञान से भिन्न है यह मानना पड़े ज्ञान व्यतिरिक्त क्यों अग्नि से जल के संको दुख हुआ है तो कि नहीं मानेंगे सर्व अनुभव सिद्ध अग्नि से उत्पन्न दहादी निमित्त दुख सभी को होता है यदि अग्नि आदि बाह्यम दहादी निमित्त व्यतिरिक्तम न सग्नि आदि जो बाह्य अग्नि आदि रूपा जो बाह्य पदा अग्निया रूपा जो बाह्य पदार्थ दाहादि का निमित्त विज्ञान से व्यतिरिक्त यदि न होता तो तो नो फिर सोता उपलब्ध की उपलब्धि भी नहीं होना चाहिए उपलब्ध थे तू किंतु तो उपलब्ध हो रहा है अगर तेना मनियामे अस्थि बाह्यो अर्थ इसलिए हमें मानना पड़ेगा कोई बाह्य पदार्थ है कर नहीं विज्ञान मात्र संक्लेश कि विज्ञान मात्र में संकलेश कभी हो नहीं सकता सूटी का मैं अज्ञान स्वर में जैसे शक्ति में कोई क्लेश ही क्या इसे ऑपरेशन करते हैं काट छांट देते तो हैं क्या होता है गोली देते हैं सो जाए कि वहां दुख दर्द महसूस नहीं होता तो विज्ञप्ति मात्र संप्रदाय में स्वयं में कभी क्लेश हो नहीं सकता स्वयं तो आनंद रूपा अपने माना अरे यदि दुखानंद दुख का ज्ञान हो रहा है दुख का विज्ञान हो रहा है तो मतलब मानना पड़ेगा उस दुख का कारण विज्ञान से भिन्न कुछ ना कुछ है उपलब्धि तो अद्यन मनियामय अस्थि वायु और इसलिए हम मानते हैं कि विज्ञान से भिन्न वायु पदार्थ है स्वानुभव विरोध है सर्वानुभव विरोध है ये विज्ञान से भिन्न अग्निविनीय कहना सर्वानुभव विरोध होगा स्वानुभव विरोध भी हो जाएगा विशेष दुःखल की उपत्ति के लिए आप स्व अर्थात ज्ञान स्वरूप से भिन्न अग्नि आदि पदार्थों को मानना ही पड़ेगा जो दाह को किया और दाह के उत्पन्न हुआ नहीं विज्ञान मात्र संकलेश क्योंकि विज्ञान मात्र में संकलेश नहीं हो सकता विज्ञान मात्र है ऐसे स्वीकार करते हो फिर तो संकलेश दुख हो नहीं सकता था अन्य दर्शन चंदन का लेप में, पंक लेक ले में दुख नहीं होता वो नहीं हो रहा है इस किसी विषय से कहीं आपके विज्ञान में कभी क्लेश है कभी विज्ञान में क्लेश नहीं है इसका पीछे क्या कारण होगा यदि विज्ञान का स्वभाव होता जो जिसका स्वभाव सदा वो रहेगा ना या तो सदा क्लेश स्वरूप ही रहेगा या सदा आनंद रूप ही रहेगा इस विज्ञान एकदम तो आनंद है ना एकदम तो? क्लेश है दुख है ये दोनों ही विज्ञान में बाह्य निमित्त सहारा है इसलिए बाह्य पदार्थ तो मानना ही पड़ेगा इस प्रकार से सविशे सिद्ध हो जाता है एक क्या अविरुद्धा में टिप्पणी नंबर चार में अनुपन्न एक और पकार होनी चाहिए अनुपन्ना हो गया ना ना अनुपपन्ना दो है। जिनके तो है तो ठीक किया इसका नानुपन्ना टिप्पण में चार नंबर ऐसा हो गया न अनुपन्ना इत्यर्थ इस तरह से पूर्व पक्ष एक पूर्व पक्ष खड़ा हो गया और उस पक्ष को जवाब में देने के लिए द्वाभ्याम अर्थापत्ति बाह्यर्थवाद प्राप्त विज्ञानवादभावती दो अर्थापतियों के द्वारा दो अर्थापत्ति क्या थी प्रत्येक वैचित्रता और संक्लेश उपलब्धि इन दोनों की अन्यथा अनुपत्ति रूपी अर्थापत्ति के द्वारा हमने बाह्य अर्थ को अपने सिद्ध स्वीकार किया है उसको खंडन करने के लिए विज्ञानवादम उद्भावती बाह्यार्थवाद खंडन सीधा वेदांत क्यों करेगा वेदांत को करने की जरूरत नहीं ना खंडन कौन करेगा उनकी जो दूसरा है योगाचार वाला सोत्रांतिक और वैषिक दोनों बाह्य अर्थमान रहे एक प्रत्यक्ष बने में ही माना सिद्ध कर दिया उन्होंने अर्थापत्ति प्रमाण से अब उसको खंडन कौन करेगा विज्ञानवादन कर देगा तो विज्ञानवादम उद्भावय जगक्तमित्व्य युक्ति दर्शनाथ निमित्त अनिमित भूत दर्शनात्जकते संमित युक्त दर्शनात्मित अनिमितम ईष्य भूत दर्शनात् कई पाठ अभूत दर्शनात्मक अवग्र चिन्ह भी है भाषिकार दोनों पक्ष लेंगे भूत दर्शनात् और अभूत दर्शनात्मक भी घटाएंगे ज संयुक्त ईषत है पूर्वोक्त तर्कों के अनुसार प्रज्ञान में सविषत भले ही आप मान लो परंतु तत्व दृष्टि से विचारशील हम लोगों के प्रज्ञान से कि निमित्त शब्द को वास्तव में हम निमित्त नहीं मानते प्रद्य संतम ईश्वत्य भले ही आप लोग चाहते हैं मान ले रहे हैं परंतु विवेक लोग क्या है निमित्तस्य से जिसको शुद्धा निमित्त को वास्तव में हम विषय निमित मानते ही नहीं है अभूत दर्शनार्थ पाठ में भूत दर्शनार्थ मैंने परमार्थ दर्शनाथ पर जब परमार्थ अनुभूति हो जाता है तो कुछ भी नहीं रह जाता जैसे शक्ति में जागृत और सबसे सारा द्वैत तो स्वाहा हो जाता है इसी प्रकार से पारमार्थिक अनुभूति हो जाए तभी भी द्वैत नहीं रह जाता है और अभूत दर्शनार्थ पक्ष लेंगे तो अभूत मतलब अपारमार्थ बाह्यार्थ अदर्शार्थ भूत मने बाह्यार्थ उसका अदर्शार्थ ऐसा अर्थ कर लेंगे अभूत दर्शनार्थ अबाह ना होने से ऐसा व्यक्त हो जाएगा केवल बुद्ध दर्शन बुद्ध तो तो ने और भूत पर अभूत दर्शन ना होने से इस प्रकार से दोनों तो अर्थ ले लेंगे अत्रोचते मतांतरे बाह्यार्थवादी तो निराकरण उच्चते विज्ञानवादिना विज्ञानवादी ज्ञान वादी खंडन करिया से जा, किया जाता है दर्शनात ठीक कहते हो तुम्हारी अपनी दृष्टिकोण से प्रज्ञी को आपने सविषेक मान लिया क्यों द्वैत रूपा दुख आदि का उपलब्धि रूपयुक्ति दर्शनात इस सत्य आपके द्वारा भले ऐसा कह दिया जाए लेकिन आप कथन करना उचित नहीं इसीलिए क्योंकि केवल प्रत्येक शब्द अनुभूति शब्द विषय के प्रत्येक आधार पर आपके कथन करना ठीक नहीं क्योंकि आप तर्क प्रदान लोग हो केवल प्रत्यक्ष प्रदान नहीं है द्वैति जितनी भी है तर्क प्रदान है प्रतिथि मात्र से आप निर्णय नहीं लेना इसलिए प्रतिथि को लेकर के आप सीधे निर्णय नहीं, नहीं लेने वास्तविक है भ्रांति भी, भी हो इसलिए हमेशा जो प्रती होती है उसको तर्क कसौटी पर कस करके आप निर्णय लेते हैं वास्तव में क्या है क्या नहीं है अथय आप ये आप कैसे निर्णय ले, ले लिया प्रती के आधार पर प्रत्योग का प्रती के आधार पर आपने कह दिया ना सभी विषय मानना चाहिए अथय बाई मानना चाहिए स्वप्न भी एक प्रती है उस तो भी बायचगित मान लेंगे उसी तरह से जागृतकालीन जो प्रतीति है यहां भी द्वित प्रती भले हो जाए फिर भी द्वैत नहीं है मानना चाहिए सुप्रवत इसलिए कहते हैं तर्क प्रदान वाले होते हुए आपके प्रतिमा को आशरणागत होकर ऐसा निर्णय ले रहे हो ठीक नहीं है इसलिए स्त्री भवतावत्तम युक्ति दर्शन वसुना तथा तो तो कारण बुरी स्त्री भवतावत्तम आप अपने सिद्धांत में टिके रहिए स्थिर हो जाइए फिर स्थिर हो जाए कहीं भाया तो कहता है कि आप बतलाएं तो सही तो ऐसा मानने में क्या आपत्ति है अत्र तो युक्ति दर्शन वस्तु तथा कारण क्योंकि आपका सिद्धांत यह है वस्तु का तत्त्व स्वीकार करने में युक्ति दर्शनी कारण है केवल प्रतीति नहीं काना था फिर अब केवल आप प्रती के, के आधार पर बिना युक्ति का कैसे निर्णय ले रहे हो बाई विषय है पहुंच जाता है अत्र अरे भाई क्या बिगड़ गया हर बार तर्क ही हर बात को कहना कोई जरूरी है क्या बिना तर्क का भी किसी बात को पर स्वीकार क्या आपत्ति है सारी दुनिया मान रही है ऐसा मान लो आप ही चीज उचित सुनो सारी दुनिया भ्रांति में है तो भ्रांति में रहो ये कोई बात है ये तो हो जवाब देंगे